अथर्ववेदिया मंडु के उप निषद इसमें हम लोग प्रथम प्रकरण का सप्तशकारी का विचार रहे थे प्रपंचो यदि विद्येत अनवर्ते न संशय माया मात्र द्वैत मद्वैत परमात प्रपंच अगर वास्तव होता तो उसका वास्तव निवृत्ति भी होती एं? इसमें कोई संशय नहीं है घट अगर है तो मुसल प्रहारे नटगी निवृत्ति हो जाती है इसी प्रकार की अगर सर्प होता तो फिर दंड प्रहारे न सर्प का मृत्यु भी हो जाता किन्तु नहीं है ये कहते हैं फिर जो दिखता है कहते हैं इदम माया मात्रम द्वैतम इदम द्वैतम गृहमाण माया मात्रम माया अर्थात जैसे लौकिक माया ये भी इसी प्रकार की है और परमार्थत तो अद्वैतम वास्तविक अद्वैत है बुद्धि धीरे धीरे टिका में प्रपंच निब्रित्या, प्रपंच निब्रित्या तुरिया तद अद्वितीय अविद्धमी इति की आशंका पूर्ववादी अन्वदति प्रपंच निवृत्ति के द्वारा तूरीय का प्रतिबोधन होगा ऐसे जो सिद्धांति कहा होने से तद अदितीय अविरुद्धम प्रपंच का निवृत्ति हो जाएगा तुरिया का बोध होगा तुरिया तो एक ही रहा प्रपंच इति सिद्धांति का ये आशंका इसको पूर्ववादी अनुवाद करता है सिद्धांति आशंका अर्थात सिद्धांतिका ये इसी प्रकार के अर्थात कथन हो सकता है पूर्व पक्षी ऐसा अनुमान करता है पूर्व पक्षी कहता है की प्रपंच निवृत्त होने पर ही तूर्य का बोध होगा और तूर्य बोध होने से अद्वितीय होगा ऐसा आप सिद्धांति लोग कहते हैं पूर्व पक्षी इसको क्यों सैद्धांति क्यों आशंका कहता है पूर्व पक्षी कहता है कि इस प्रकार की नहीं हो पाएगा आप ऐसे सोचते हो आप ऐसे आशा करते हो किंतु ऐसा नहीं हो पाएगा इसलिए कहता है कि पूर्व पक्षी ये सिद्धांति का ये आशंका है ऐसा हो सकता है किन्तु पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं होगा भाष्य में प्रपंच निवृत्तिया चेतु प्रतिबुद्य प्रति प्रपंच का निवृत्ति हो जाने से तूर्य का प्रतिबोध हो जाएगा इस प्रकार की आप मानते हो सिद्धांत और क्या मानते हो और अनिवृत्त प्रपंच कथम अद्वैतम अगर आप मानते हो कि प्रपंच का निवृत्त होने से तूर्य की अनुभव प्रपंच का निवृत्ति नहीं होगी तो सूर्य का अनुभव नहीं होगा तो पूर्व पक्ष कहता है कि प्रपंच का निवृत्ति नहीं होने से तूर्य हो हो तो का अनुभव नहीं होगा तभी अभी प्रपंच का निवृत्ति कैसी होगी आप तो कहते हैं निवृत्ति होने से तूर्य का अनुभव आएगा तभी तो ये निवृत्ति होगा कैसे फिर कथम अद्वैतम इसलिए पूर्व पक्ष इसको सिद्धांति का शंका कहता है सिद्धांति इस प्रकार की आशंका करता है इस प्रकार हो सकता है ऐसे होने वाला नहीं पूर्व पक्ष कह रहा है ये अनुन्यास पूर्व पक्ष इस प्रकार कह रहा है टीका में तूर्व प्रपंच निवृतर अवृत्य तवाद अद्वैत से पूर्ववादी एवं प्रपंच तरी प्रम जब तक प्रपंच निवृत नहीं हुआ तब तक तूर्य का बोधन होगा नहीं, नहीं होगा पूर्व पक्षी कह रहा है प्रपंच, प्रपंच है नहीं है अभीवृत नहीं हुआ प्रपंच निवृत्ते पूर्व अनिवृत्य तपंच से क्योंकि जब तक प्रपंच निवृत्त हुआ प्रपंच अभी अनिवृत्त है तो अवृत्त तर स अभी प्रपंच विद्यमान है अभी उसका अभीवृत्त नहीं हुआ है सदैत सेहति और द्वैत तो का सिद्ध भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रपंच निवृत्त नहीं हुआ है वो तो विद्यमान है इति पूर्ववादी एवं पूर्ववादी कहता है कि प्रपंच निवृत्त नहीं होने तक विद्यमान रहेगा विद्यमान रहेगा तो फिर तूर्य का बोध कैसे होगा ब्रवृत्ति वास्तव में इसको कहा प्रथम पंक्ति में अनिवृत्त प्रपंच क्योंकि प्रपंच का निवृत्त नहीं हुआ निवृत्ति नहीं हुई तो प्रपंच विद्यमान है प्रपंच विद्यमान है तो कथम अद्वैतम इति ये पूर्व पक्षी का यहाँ तक आरोप रहा टीका में सिद्धांति श्लोक न उत्तर आह ई पूर्व पक्षी का यह शंका हुआ जी शंका का निराकरण के लिए सिद्धांत श्लोक कह रहा है भाष्य में उचित उत्तर देता है तो इसके लिए अभी सिद्धांत विकल्प करता है टीका में प्रपंचस्य वस्तुत अद्वैत अनुपत्तिवस्तु आद्यतिम कह रहा है कि प्रपंच निवृत्त नहीं होगा तो अद्वैत सिद्धि नहीं होगी इस प्रकार कहता है सिद्धांत कहता है कि प्रपंच वास्तव है इस प्रकार की उपेत्य उपेत्य स्वीकृत्य इस प्रकार की स्वीकार करके अद्वैत तो अनुपपत्ति अद्वैत तो संभव नहीं है इस प्रकार कहते हैं क्या प्रपंच वास्तव है इस प्रकार मान करके कह रहे हैं क्या प्रपंच निवृत्त नहीं होने से अद्वैत नहीं हो पाएगा प्रपंच को वास्तव मान करके कह रहे हैं क्या <coughs> किम द्वितीय विकल्प अवस्तुत्व अवस्तुत्व कस्य प्रपंच अथवा प्रपंच को अवस्तु मान करके कह रहे हैं कि प्रपंच का निवृत्ति नहीं होगी तो अद्वैत सिद्ध नहीं होगा तो विकल्प आद्य आद्य क्या है सत्य प्रपंच को वस्तु तो वास्तव सत्य आदि सिद्धांत के कहते अद्वैत अनुपत्ति प्रपंच अगर वास्तव हो जाएगा सत्य हो जाएगा अद्वैत तो नहीं बनेगा तो प्रपंच ये सत्य नहीं है सत्यम ये भाष्य में सत्यम एवं अर्थात आप जो कहते हैं उसको एवं शब्द से कहा जाता है एवं सत्यम सब आप जो कहते हैं प्रपंच की निवृत्ति नहीं होने से अद्वैत तो कैसे होगा ये सत्यम ये सत्य होता यदि विद्य तो प्रपंच अगर होता तो ये सब वाक्य पढ़ के हमको थोड़ा सुई अथवा सावल कुछ भी लगना चाहिए कि प्रपंच है क्या वाक्य तो हम पढ़ते हैं चलते हैं कि तो प्रपंच कितना ये लगता है टीका में अद्वैतम तरह कथम उपपद्य क्योंकि अगर प्रपंच सत्य एवं सत्यम सत यदि प्रपंचो विद्यता सिद्धांत कहते कि प्रपंच अगर विद्यमान होता तो आपका बात ठीक होता पूर्व पक्षी कथा देखिए हम तो यही कहता है ना ये तो नहीं हो पाएगा फिर कैसे होगा अद्वैत कैसे सिद्ध होगा पूर्व पक्षी पूछता है ठीक है हमें अद्वैतम तरह ही कथम फिर अद्वैत कैसे होगा आप तो हमारा बात को सत्यम कह दिए आशंख्य सिद्धांत कहता है प्रपंच से अवस्तुत्व पक्षे तदुपपत्ति उपपत्ति प्रपंच से पक्षे तदुपपत्ति तद क्या है बाक्य में क्या दिया आरंभ में अद्वैत अद्वैत कैसे उपपत्ति होगा सिद्धांत कहता है कि प्रपंच से अवस्तुत्व पक्ष अद्वैत प्रपंच वास्तव सत्य नहीं है तभी अद्वैत सिद्ध होगा तो अगर हम चाहते हैं कि अद्वैत सिद्ध हो क्योंकि जब तक द्वैत रहेगा भय से मुक्त नहीं होगा जब तक द्वैत रहेगा तब तक आनंद का अनुभव होगा नहीं ये परिचय तो रहा अद्वैत अगर चाहिए तो प्रपंच का ये सत्य तो बुद्धि ये तो हटा नहीं पड़ेगा पहले तद उपपत्ति प्रपंच अगर अवस्तु होगा तब अद्वैत की उपपत्ति हो जाएगी भाष्य में ज्वांग सर्पो इव कल न तो स विद्यते रज्वांग सर्पो इव दृष्टान दे दिए दर्शांति का क्या है प्रपंच अद्वैत में सूर्य में न तो स विद्यते सह से दार्टान्त दर्शांत कौन है न तो स विद्यते सपंच वो प्रपंच वास्तविक नहीं है रजुआम कल्प इ सर्पो सर्प कल्पितत्वात। रजु में जैसे सर्प है इसी प्रकार की कल्पितत्वात, तू स, सपंच नद्य थे के पूर्व में था कि यदि प्रपंच विद्यतो प्रपंच अगर होता तो कहीं कैसे प्रपंच नहीं है शंका होने से उतर देते हैं रजुआम सर्प इल्पितत्व रज्जु में जैसे सर्प कल्पित है इसी प्रकार की प्रपंच कल्पित है सर्पो रज्वाम सर्प एवो हा हा न सौ वि पहले कहा यदि वि यदि कहा है इसलिए अर्थात वहा शंका करके दिखा तो कितु वास्तविक वो नहीं है प्रपंच विद्यमान नहीं है ठीक है में यथा सर्पो रज्वाम कल्पितो वस्तुतो नास्ती तथा प्रपंचोपि विद्यते दृष्टांत देते यथा सर्पः रज्जुमे कल्पितः नास्ति वास्तविक नहीं है तथा उसी प्रकार प्रपंचोपि कल्पित होने से प्रपंचोने वास्तविक वास्तविक तथा च तात्विकविरुद्धम इत्य तात्विक अद्वैत ये अविरुद्ध है वास्तविक अद्वैत है जो दिन भर मनोराज्य करेगा उसको मनोराज्य धीरे धीरे सत्य लगेगा अर्थात दिन भर अपना जो बासना है उसी को कैसे पूर्ति होता है अर्थात मन में वही चिंतन करते रहेगा अगर विषय भोगा किसका ये है दिन में दिन भर अगर उसी को चिंतन करते लगेगा उसको उसमें धीरे धीरे रस मिलेगा रस मिलते मिलते धीरे धीरे उसका जीवन वही हो जाएगा अर्थात उसका वास्तव जीवन वही हो जाएगा इसी प्रकार की जैसे उसका वो मनोराज्य है उसको रस मिलने लगा उसको सुख मिलने लगा वो व्यवहारिक है ना प्रतिभाषी है वो जो मनोराज्य जो पदार्थ सब है प्रातिभाषी का देखिये प्रातिभाषिक सुख लेने लगा इसी प्रकार की ये तो ठीक इसी प्रकार की है जैसे उस व्यक्ति के लिए मनोराज्य ऐसे अर्थात अनंत ये अज्ञान्य जीवों के लिए ये जागृत व्यावहारिक तो इसी प्रकार की मनोराज्य आगे कहेंगे मनोदृश्यदम द्वैतम यथ किंचित सचराचरण तो ये जगत पूरा मन का ही दृश्य है जिस प्रकार की वो मनोराज्य करते करते उसमें सुख भोग लेता है इसी प्रकार की यहाँ भी यहाँ खाली वही है कि इतना अंतर है कि मनोराज्य में जो मनोराज्य करता है केवल उसी को ही दिखता है यहाँ थोड़ा दो चार अधिक को भी दिख जाएगा ये अंतर है ऐसा क्यों है यही तो परमात्मा का माया केवल आपको देखेगा तो दूसरे लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका रस इतना नहीं रहेगा कहते ना आप कुछ कार्य करेंगे ना जिसको मैं अच्छा खेलता हूँ तो दूसरे लोग देखकर के प्रशंसा करना चाहिए वो जब कोई ये नहीं रहेंगे दर्शक नहीं होंगे वो खेलेगा नहीं तो इसी प्रकार की अर्थात तो रस ये ही माया का कार्य है कि व्यावहारिक जगत में अर्थात रस दे करके इसको और लगाए रखना तो जगत का सत्य तो ये हटेगा ही नहीं तो जब तक हम इसे रस लेते रहेंगे इसे हटना है तभी अद्वैत तो वास्तविक बोध आएगा है मैं उत्तम अर्थम व्यतिर मुखे न साधे ये अर्थ व्यतिर मुखे न इसको दिखाते हैं अभी तो क्या के कहा गया जैसे रजु सर्प कल्पित है प्रपंच इसी प्रकार की कल्पित है ये कह दिया गया अभी कहते हैं कि भाष्य में विद्यमान्चेत निवर्तित तो न संशय विद्यमान अगर होता तब तो निवृत्ति होता इसको कहते हैं तर्क तो अगर यदि बंधे न सियात तभी धूमोपी न सत इसको कहते हैं व्यक्ति का मुख्या कहता है नहीं होता तो नहीं होता इसी प्रकार क्या कहते हैं प्रपंच अगर होता तो ये विद्यमान मतलब इसके निवृत्ति होती इसका अर्थ क्या है अर्थात ये नहीं है इसलिए इसका निवृत्ति भी नहीं होना है वेतरे का मुख्य न साध विद्यमान तो, न संशय तो, ये, ये तो अलग ये भी हम नहीं हैं यदि बंधि न सिया तरी धूम न सर्क कहते हैं ये तर्क ही है ये यथार्ञ विद्यम तो चेत निवर्तेत न संशय तो ये इसमें कोई संशय नहीं है ठीक है में यदि आत्मनी विद्यम चेत प्रपंच कह इसका अर्थ कहते हैं यदि आत्मनी कारणाधीन सं प्रपंचो विद्येत कारणाधीन सन कहते हैं एक नंबर टिप्पणी देखिए परमाणु प्रधान आदि आधी कारणाधीन परमाणु कारण हो प्रधान कारण हो वो लोग सब इसको वास्तव मानते हैं सिद्धांत कहता है कि अगर कोई कारण परमाणु से मिलकर के जगत बन गया अथवा तो प्रधान अभी विषम परिणाम हो गया जैसे संख्य लोके थे जगत बन गया इस प्रकार की कोई कारण से अधीन होकर के अगर प्रपंच होता तदा तो कृतक से अनित्यत्व नियमत जो कृतक है वो अनित्य है उसका निवृत्ति निप्रिती, निवृत्तिर निवृत्तिर अवश्यम भाविनी रुप गया असम अवश्यम भाविनी अगर वो बना होता जो कार्य है घट अगर बना है मिट्टी से फिर वो घट की निवृत्ति होगी मुसल प्रहारण फिर वो मिट्टी बन जाएगा इसी प्रकार की ये जगत अगर परमाणु से अथवा प्रधान का परिणाम होकर के कार्य होता तब तो उसकी निवृत्ति निश्चित रूप से होता तो अवश्य और कार्य से च निवृत्तिर नाम कारण संसर्ग कार्य का निवृत्ति क्या है घट का निवृत्ति क्या है कहीं घट मिट्टी हो जाना यही घट की निवृत्ति हो गया तो कार्य से निवृत्ति नाम कारण संसर्ग कारण के साथ उसको संबंध हो जाना कारण के साथ संबंध हो जाना तीन नंबर टिप्पणी कारण संसर्ग कारणात्मना अवस्थान इत्यथ कार्य की निवृत्ति अर्थात कारण रूप से रहना यही हो गया कार्य की निवृति तो ये बेनौन परिभाषा में कहते हैं नाश दो प्रकार की होती है एक हो गया निवृत्ति एक हो गया बाध मुसल प्रहारेण घटस्य नाश निवृति अर्थात तो कारण रूप में गया और रजुन सर्पस् ये अभी सर्प कारण रूप में नहीं गया क्योंकि सर्प का कारण क्या था रजु, रजु, रजु अवचिन्न चैतनि अज्ञान अज्ञान से यह हुआ था तो यह अभी जब रजू का ज्ञान हुआ वो अज्ञान रहा नहीं रहा जब रजू का ज्ञान हुआ तो अज्ञान नहीं रहा अभी सर्प का कारण था अज्ञान अभी रज्जु ज्ञान से वो कारण गया कारण जाकर के कार्य गया तो जैसे घट का निवृत्ति अर्थात घट अपना कारण मिट्टी में गया ऐसे यहाँ रजू की निवृत्ति कहेंगे ए सर्प की निवृत्ति कहेंगे अर्थात सर्प अपना कारण रजू अज्ञान में गया सर्प रजु अज्ञान में गया ना रजू अज्ञान भी स्वयं गया।, गया इसको कहेंगे बाध हुआ कारण के साथ नाश होना इसको कहेंगे बाध और केवल कार्य का नाश हुआ तो कार्य कारण रूप से गया इसको कहेंगे निवृत्ति ये जो जगत है ये प्रतिदिन हमारे लिए नाश होता है सुसुप्त समय में होता है ये निवृत्ति होता है ना बाध होता है निवृत्ति होता है क्यों कारण में गया फिर अगला दिन फिर सृष्टि होगी किंतु बाध अर्थात ये जगत का जो कारण अज्ञान जगत का कारण कौन सा अज्ञान किसका अज्ञान होने से जगत दिखेगा ब्रह्म का ये ब्रह्म अज्ञान जब नाश होगा उसके साथ जगत का जब नाश होगा इसको कहेंगे जगत का बाध हो गया कारण सह जब नाश होगा उसको कहेंगे बाध और कार्य मात्र कार्य मात्र से नाश तो कार्य कारण रूप से जाएगा उसको कहा जाएगा ये निवृत्ति यह कहेंगे हम ये मिट्टी को भी अर्थात तो जल बना देंगे घट को तोड़ करके मिट्टी बना दिए कहेंगे कारण में गया अभी कारण सह जब नाश होगा तब कहेंगे कि बात हो गया अभी हम मिट्टी को जल बना देंगे तब कारण सह नाश हुआ और फिर दूसरा कारण में गया कारणांतर हो गया कारण तो कारण ही रहा अंतिम कारण हो गया अज्ञान अज्ञान के साथ जब अध्यस्त पदार्थ का नाश होगा उसको कहा जाएगा बाध जगत का इस प्रकार की अर्थात तो जगत एक कारण से इस प्रकार की जो बना है जो दूसरे लोग कहते हैं कारण अधीन जगत परमाणु अथवा प्रधान से जो बनता है वो जगत की निवृत्ति क्या है कारण संसर्ग कारण में फिर जाएगा अर्थात कारणात्मना अवस्थान टिप्पणी में तीन नंबर में कहा तत सती कारण तो अभी अगर निवृत्ति हुआ निवृत्ति अर्थात कार्य कारण में गया अभी कारण रहा कारण रहा कहते सती कारण कारण अगर विद्यमान रहेगा तो फिर कार्य का आत्यंतिक का अनाशक हो सकते हैं तो फिर हो सकता है इसलिए कहते हैं प्रपंच निवृत्तिर अनात्यंतिकवात प्रपंच का जो निवृत्ति हुआ वो आत्यंतिक नहीं है अनात्यंतिक जैसे सुसुप्ति में होती है निवृति होती है प्रपंच का अनात्यंतिकवात अद्वैत अनुपतिर आशंकित अद्वैत का अनुपति आप आशंका कर सकते हैं अगर जगत कारण से बना है फिर निवृत्ति हो जाएगा तब फिर कारण में जाएगा तो अत्यंतिक नाश नहीं होगा फिर बनेगा तब आप कह सकते हैं कि अद्वित तो नहीं हो पाएगा इन सुसुप्ति में अद्वित तो कहाँ हो जाता है अद्वित तो नहीं हो पाएगा किंतु वेदांत कहता है कि न च कारणाधीन सन प्रपंचो अस्ति प्रपंच कारणाधीन नहीं है इसलिए वेदांत अभ्यास का एक बड़ा मतलब आवश्यकता है की जगत में कार्य कारण बुद्धि हटाइए ये करने से ऐसा हो जाएगा ये करने से ऐसा नहीं होगा ये बुद्धि हटाना है ये कार्य कारण बुद्धि क्यों हटाना है एक जगह में अगर आप कारण है कि कार्य नहीं हुआ बेविचार हो गया अगर एक जगह में बेविचार हुआ तो वहां व्याप्ति नहीं है। हम कहेंगे यहाँ अदृश्य नहीं रहा वो तो बाकी दिखने वाला चीज नहीं है वो डब्बा में कुछ भी आप डाल दीजिए <laughs> कहेंगे अदृष्ट नहीं रहा ना हमारा पुण्य नहीं है हम तो पूरा उद्यम किया किंतु पुण्य नहीं है इसलिए नहीं हुआ तो कहें ये सब बुद्धि छोड़ना है अगर वेदांत तो को अनुभव करने के लिए कार्य कारण बुद्धि और नहीं है ये ऐसे तो फिर हम करेंगे कैसे तो ये ऐसे ही करते रहिए आप देख लीजिए आप नहीं करके अगर समाधि तो हो जाते हैं कोई आवश्यक नहीं करने का अगर नहीं हो पाते हैं आपको लगता है कि करना पड़ेगा बस ऐसे ही ही करते रहिए कि हम नहीं करके रह नहीं पाते इसीलिए करते हैं कोई कार्य कारण भाव नहीं है इस बुद्धि से जब करेंगे ये फलाशक्ति जगत का पहले हट जाएगा लगेगा हमेशा कि हम मजबूरी से कर रहे हैं जब तक करना ये बहादुरी है तब तक इसका निवृत्ति नहीं होगी हमको लगना चाहिए कि अर्थात कारण हमारे अंदर में है हम समाधिस्थ नहीं बैठ पाते हैं इसलिए करते हैं जगत को चाहिए इसलिए करेंगे कहीं वो जगत तो शास्त्र बार बार कहता है ये रजु में सर को ये तो कल्पना करते हैं वो सब कुछ नहीं है तो इसलिए अपने अंदर मजबूरी से अगर कर्म में लगेगा धीरे धीरे धीरे धीरे, धीरे ये कर्म छूटेगा अब बहादुरी से करेगा मेडल मिलेगा वो तो मिलता रहेगा वो सब बुद्धि नहीं है तो सिद्धांत कहता है कारण अधीन सं प्रपंचो अस्थि ये प्रपंच कारण अधीन अर्थात कोई परमाणु प्र, इसे प्रधान से बन गया ऐसे नहीं है तस्य तस् कल्पित अवस्तुत्वादित प्रपंच से प्रपंच से कलित अवस्तुवाद कल्पित प्रपंच अवस्तु है जो अवस्तु है वो जो ये रज्जु में सर्प दिखता है उसका सब ये सर्प का अवयव सब परमाणु रहते हैं रजु ने जो सर्प दिखता है वो सर्प का सब वो, वो, वो परमाणु वो कुछ नहीं, नहीं है वो केवल कल्पना प्रपंच प्रपंचस्य माया विद्यमान न तो तु इति उदाहरणाभ्याम उपपादय प्रपंच केवल माया से विद्यमान है वस्तु नहीं है न तो तु इति उदाहरणाभ्याम दो उदाहरण दे करके इसको कर, मतलब सिद्ध करते है प्रपंच कल्पित है ये प्रपंच कल्पित है इसको कहाँ लगाना है काम में जब हमारा मन एक अस्थिर करता है इसको तो भाई कर ही देना है नहीं करने से नहीं रहेगा उसी से मन को कहना है ये कल्पित है ना ये कल्पित है ना शास्त्रीय है तो आप अभी कर सकते हैं जब तक तो तुम तो निष्ठा नहीं हो गया पंचम भूमिका नहीं आ गया तब तो शास्त्रीय है तो करने रहना है किंतु कहीं भी शास्त्रीय अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है कितना है तो कर सकते हैं बाकी जो है नहीं है उसके लिए अगर मन कभी व्यथित करे उसको मन को बार बार कहना है ये तो कल्पित तो है ना ये तो कल्पित तो है ना तब तो तो देखना है कि जगत कल्पित तो है हम कितना ग्रहण कर पाते हैं अगर मन को हम जीत लिए तब तो जानेंगे हाँ कम से कम ये कल्पित तो है निश्चय हो गया तो फिर ये छोटा वाला निश्चय हो गया ताकि बड़ा वाला को ले सकते हैं अगर छोटा वाला नहीं मन हार जाएगा भाई ये नहीं करने से महान अनर्थ हो जाएगा इस प्रकार अंतिम में खोजेंगे अनर्थ क्या है मेरा हानि हो जाएगा पहले तो मन कहेगा नहीं उसको हानि होगा ना बेचारा उसको कितना पीड़ा है और अभी अगर हम उसको हॉस्पिटल नहीं लेंगे तो कितना पीड़ा होगा उसको मन पहले ऐसा कहेगा फिर अगर कहेंगे भाई होने तो नहीं तो फिर मन कहेगा कल को जब आपको ऐसे पीड़ा होगा तो कोई आपको लेगा नहीं ये अंतिम में दिखाएगा क्योंकि ये जगत का केंद्र आप ही है तो सब कुछ आपके अंदर ये कारण जब खोजेंगे सब आप में ही पता चलेगा अभी दो दृष्टांत तो दे करके जगत केवल माया से विद्यमान है इसी को दिखाते हैं इसलिए इस शास्त्र में प्रतिक्षा इत्यादि कहा जाता है कैसे सिद्धांत कहता है कि प्रपंच नहीं है इसके लिए निवृत्ति आवश्यक नहीं है वहाँ निवृत्ति नहीं मानता है सिद्धांति बादण के साथ जाता है निवृति अर्थात जहाँ कारण में जाना तो सिद्धांत कहता है की वहाँ कारण ही है नहीं तो कारण में कहा जाएगा बाद होगा सिद्धांत कहता है क्योंकि पूर्व पक्ष का कहना है कि निवृत्ति तो अर्थात कारण रूप से जाएगा कारण रूप से जाएगा तो फिर कार्य रूप से आएगा ये तो कार्य कारण होता रहेगा तो द्वैत तो बना रहेगा और द्वैत का भवान कहाँ होगा सिद्धांत कहता है कि कारण रूप से नहीं जाएगा क्योंकि कारण है ही नहीं जब जाएगा तो एकदम उसका कारण के साथ ही जाएगा अज्ञान के साथ ही जाएगा तो अद्वैत रहेगा ये सिद्धांत कहना है नहीं अभी सिद्धांति दो उदाहरण देकर के जगत विद्यमान नहीं है उसको कहता है नहीं रज्व भ्रांति बुद्धिया कल्पित सर्प रज्जु में भ्रांति बुद्धि से जो सर्प कल्पित हुआ विद्यमान सन अर्थात वस्तुत विद्यमान होकर होता हुआ विवेक तो निवृत इसका अनुय करेंगे रज्व भ्रांति बुद्धिया कल्पित सर्प विवेक करने से उसका निराकरण हो जाएगा जब हम वास्तविके रज्जु बोल करके निर्णय कर लेंगे वो सर्प का निराकरण होगा तो वो नहीं बिद्य, नहीं विद्यमान सं अर्थात वो वास्तविक विद्यमान है ऐसा नहीं है नहीं का न सुन लेंगे वस्तु तो, तो अगर विद्यमान है तो फिर वो विवेक तो निवृत्त हो जाएगा ऐसा नहीं है रज्वाम भ्रांति बुद्धिया कल्पित सर्प अगर वस्तुत तो विद्यमान भवती सन अर्थ भवती अगर वस्तु तो विद्यमान भवती तो नहीं विवेक तो निवृत्त विवेक करने से उसका निवृत्त नहीं होगा वो कारण में जाएगा खाली अगर वास्तविक पदार्थ है आप उसको घटक और निवृत्त करने तोड़ देंगे वो मिठी रूप से जाएगा किंतु उसका निवृति नहीं होगी वो फिर बनाया गया कोई ये प्रथम दृष्टान्त और द्वितीय दृष्टांत टीका में देख लीजिए सर्पो ही कल्पितः सर्प रजु में भ्रांति से कल्पितः ना सर्पो रज्जु रेसा एवं विवेक दिया निवृत ये सर्प नहीं है रज्जु है विवेक बुद्धि से जो निवृत हुआ क्या वो सर्प वास्तविक था इसलिए कहते नव वस्तु तो विद्यते विद्यतेम सन कहते हैं कहते न ही वस्तु तो विद्यमान तो होकर के विवेक से निवृत्त नहीं हो जाएगा और विवेक से निवृत्त हो जाता है तो वस्तु तो विद्यमान नहीं, नहीं, नहीं।, का तब का नहीं है का है वहाँ निवृत्त लेकिन कारण का निवृत्त नहीं होगा कारण रहा हुआ इसलिए निवृत्ति हुआ यह निवृत्ति अर्थ कहते हैं की अर्थात वस्तु तो अगर विद्यमान है तो फिर विवेक से निवृत्त हो जाएगा घट विवेक से निवृत्त नहीं हो जाएगा उसको तो मुशल प्रहार चाहिए यहाँ विवेकता तो निवृत्त है अर्थात ज्ञान मात्र से निवृत्त हो जाना यहाँ ज्ञान मात्र से जो निवृत्त होगा वो पदार्थ अज्ञान मात्र से दिखता है अर्थात तो वह निवृत्त शब्द का यहाँ अर्थ तो है बाहर नहीं बा यहाँ किंतु ये अत्यंतिक निवृत्ति आत्यंतिक निवृत्त शब्द का अर्थ बाध कारण नब्द व्यवहार किया निवृत्त किंतु इसका अर्थ है ये बाध नहीं तो आप इस प्रकार लगा लेंगे कि रज्व भ्रांति बुद्धिया कल्पित सर्प ये वस्तुत विद्यमान सन विवेकत्व नहीं निवृत्त यहाँ निवृत्त शब्द का अर्थ बाध क्यूंकि सर्प देता है सर्पों का क्षेत्र में कारण में लय होना ये नहीं है ये वस्तु तो बाद मतलब यहाँ निवृत्त शब्द का अर्थ है विवाद दोबारा नहीं है अच्छा क्योंकि टीका में दे दिया कि रजुर ऐसा एवं विवेक दिया निवृत्त ये निवृत्त है वाद है वास्तविक वाद निवृत्त शब्द व्यवहार किए कि तो इसका अर्थ बात हो कहते हैं निवृत शब्द अलग है का अर्थ अगर प्रपंच वास्तव विद्यमान होता कारण कारणाधीन हो करके तब उसका कहते हैं कि तब वो उसका निवृत्त होता वो निवृत्त अर्थात कारण में जाना वो निवृत्त शब्द का अर्थ निवृत्त यहाँ केंद्र जो विवेक तो निवृत्त विवेक से जो निवृत्त हुआ वो विवेक से बात हुआ विवेकता ज्ञान ज्ञान से जो होगा वो ज्ञान का नाश करके होगा वो बाध ही है विवेक अधिया निवृत्त नव वस्तुतो विद्यते आप यहां सामान्य अर्थ तो भी ले सकते हैं ज्ञान से जो निवृत्त हुआ ज्ञान से निवृत्त और मुसल प्रहार है क्रिया या निवृत्त ये दोनों लोग हैं जहां क्रिया या निवृत्त ये कारण रूप जाएगा जहाँ ज्ञान से निवृत्त वो बाध माना जाएगा यहाँ विवेक दिया निवृत तो इसलिए कह दिया आगे कहते हैं आगे देखिए शब्द भी दे दिए ठीक है मैं बाधित से काल त्रय सत्व बाधित शब्द यहाँ स्पष्ट कह दिया निवृत्त शब्द का अर्थ बाधा जो बाधित हो गया वो कालत्री सत्ववावा तीनों काल में नहीं है ये प्रथम उदाहरण हुआ दूसरा उदाहरण भाष्य में देते हैं नहीं वह पहले से नहीं दिया था यह नहीं बाया माया बिना प्रयुक्ता तदर्शी नाम चक्ष अपगमे विद्यमान सती निवृता मायावी के द्वारा जो माया प्रयुक्त किया गया तदर्शिना चक्षुरगमे उसको देखने वाला चक्षुबंध जब अपम हो जाता है ये वास्तविक पदार्थ तो क्या हमको तो सुनते सुनते अनुमान कर लेते हैं सब ये चीज ऐसा ही है किंतु ये जो वास्तविक चक्षु बंध करके ये दिखा देता है कि चक्षु बंध कर देगा अर्थात तो माया भी वास्तविक आपका मन को दबा दिया आपका मन का कार्य करने का सामर्थ्य नहीं रहा ये उस मन को दबा देगा जिस मन में अर्थात तो मायावी का मन का सामर्थ्य अधिक है ये जो माया दिखाते हैं ना ये लोग सब महान साधक होते हैं कितना चित्त एकाग्र करें क्योंकि इतने लोगों का मन को दबाएंगे तो वहां देखना है की वास्तविक सबका चित्त हमारे से एक दो चित्र भूले कि हमारे से का मन को दबा नहीं पाया <laughs> तो इसी प्रकार कि कि वास्तविक कितना दबा देता है तदर्शी तो नाम अपगमे ये मन का कार्य है मन दब गया तो वो जैसा कहेगा ऐसे ये दिखेगा तो तदर्शी नाम चक्ष बंध अपना सती निवृत नाम ले लेंगे विद्यमान वस्तु तो विद्यमान हो करके निवृत हो जाएगा ऐसा नहीं है ठीक है माया माया च माया च माया शब्द का अर्थ है शब्द वाच्या इंद्रजालो कहते हैं माया विना प्रदर्शिता मायावी के द्वारा दिखाया गया पार्श्वस्थना माया दर्शनवता चक्षत यथार्थ दर्शन प्रतिबंधक अवगम्य सती सामत्पन्न सम्य दर्शन तो निवृत्ता सती नाव वस्तु जो विद्यमान भविहते मायावी के द्वारा जो प्रदर्शिता दिखाया गया अर्थात जो, जो दर्शक माया को देखने वाले माया दर्शन बताऊ माया को देखने वालों का दर्शन बताऊ चक्ष जो उनका चक्ष अर्थात चक्षुरगत क्या है यथार्थ दर्शन प्रतिबंधक ये वास्तविक जो माया देखते हैं लोग ये से देखते हैं ना मन से देखते हैं चक्षुष मन से देखते हैं उनका चक्षु कहाँ गया कहते माया भी सभी का यथार्थ दर्शन का प्रतिबंधक दिया तो वास्तविक मन से देखता है उसे तो ये चक्षु से नहीं देखता है जो शक्ति वो आपको है आ, तो मणिका जैसे जैसे इसी प्रकार की है दर्शन प्रतिबंधक से अपमे सती इसलिए गीता में जो विश्व रूप दिखाते हैं तो भगवान अर्जुन को कहते हैं जो विश्व रूप आप देखे इसको बाकी कोई भी नहीं देख सकता अर्थात वो अर्जुन ही केवल देख रहा है जिसका कल्पना केवल उसी को ही ये जो लोग उपासना करने वाले इनको पूरा अपना उपास्य दिखता है उसके साथ व्यवहार करते हैं खेलते हैं ये करते हैं कितने सब ये भक्ति शास्त्र में आता है वो बिल्कुल उसका मन इतना एकाग्र हो गया ये सारे सृष्टि पूरा कर लेगा करके पूरा उसको लगेगा कि मैं इसमें खेल रहा हूँ जैसे स्वप्न में स्वप्न में लगता है ना मैं भी पूरा बात कर रहा हूँ खेल रहा हूँ इसी प्रकार की उसका मन इतना एकाग्र हो जाएगा कि वो सबको बनाएगा और करेगा अर्थात ये भी अर्जुन देख रहे हैं सब महर्षि लोग ऐसे देख रहे हैं सब जान रहे हैं ये कह रहे हैं किसी महर्षि को और किसी योग को वो सब नहीं दिखता है, नहीं इसमें आगे है तो वो कोई ना मनुष्य न वो उसी को दिखेगा जो योगी है जैसा वहाँ ये इसको दिखा संजय अर्थात जिसके पास ये योग शक्ति हो संजय कैसे देख लिया संजय को अर्जुन का मन को पढ़ने के लिए सामर्थ्य दिया गया था इसलिए वो देख लेगा आप क्या चिंता करते हैं जिसको आपका मन को पढ़ने का सामर्थ्य है वो जान लेगा नहीं जान लेगा उसी प्रकार उसको सामर्थ्य दिया गया था योगी लोग जान लेंगे योगी लोग जान लेंगे जो योगी ये क्या करता है सोचता है वो जानने के लिए उद्यम करेगा और जो नहीं करेगा वो क्यों जानेगा प्रतिबंधक अपगमे सति में सती समुत्पन्न सम्यक दर्शनत अभी उनका जो प्रतिबंधक चला गया माया अपसारण हो गया उनका अभी समुत्पन्न सम्य उत्पन्न हो गया सम्यक दर्शन अभी उनका चक्षु से वो ठीक ठीक देखेंगे देखेंगे माया अभी तो बिल्कुल खड़ा है इधर इस प्रकार के देखेंगे दर्शन तो निवृता सति अभी माया निवृता हो गया नई वह वस्तु तो विद्यमान माया विद्यमान है ऐसे भवि न सामर्थ्य नहीं है न यथा उदाहरण यदाद जैसे ये दो उदाहरण दिया गया तथा तो माया न तो अस्ति ये प्रपंच जो है, है केवल माया है न प्रपंच सेवाद पूर्व पक्ष कहता है कि अगर ये दृश्यमान कुछ नहीं रहेगा तब तक शून्य हो जाएगा ये शून्यवादियों का कथन है भाष्य में तथा इदम प्रपंचाख्यम माया मात्र द्वैतम रज्जुवन माया विवच अद्वैतम परमात तस, तस्मा न कच्चित प्रपंच प्रवृत्वृत्तों व अस्थित अभिप्राय जैसे ये माया और रज्जुसर्प का बात कहा गया तथा इदम प्रपंचाख्यम माया द्वैतम यह जो प्रपंच आख्या नाम जिसका है द्वैत केवलो माया मात्र माया आपका मन ही ये कल्पना करता है और रज्जुवद मायावीव च वहाँ जैसे सर्प का अधिष्ठान था रज्जु और माया का अधिष्ठान था मायावी वही मायावी का बुद्धि ही ये सब पूरा दिखा रहा था उसका अधिष्ठान वो मायावी है माया वच्च अद्वैतम परमात वस्तुत तो अद्वैत है तस्म न कचित प्रपंच निब्र, प्रवृत्त निवृत्त हुआ अस्थित प्रपंच बना बना अर्थात कारण से बना अथवा फिर निवृत्त हो जाएगा अर्थात कारण में जाएगा इस प्रकार की कुछ ये प्रपंच नहीं है ये तो ऐसे माया ही नहीं है शून्य नहीं है ये कहते हैं ना रज्जुबद्ध माया अद्वैतम अद्वैत परमार्थ अद्वैत रहेगा शून्य नहीं हो जाएगा क्योंकि जो माया दिखेगा अथवा तो सर्प दिखेगा ये निरवधि ये जो निषेध अर्थात कोई निरवधिक को भ्रम नहीं हो पाएगा निरधिष्ठान भ्रम नहीं होगा कुछ है तो आपको कुछ दिख सकता है कुछ नहीं है तो दिखेगा नहीं इसको कहते हैं निरधिष्ठान भ्रम वो नहीं होता है ठीक है मैं प्रपंचस्य से सत्वाभावे तात्विकम अद्वैतम तो अविरुद्धमती उपसंग रह प्रपंच कालत्र में नहीं होने से सत्व अभाव है तात्विकम अद्वैतम अविरुद्धम अद्वैतम तात्विकम ये अविरुद्ध है तो बाकी जो सब द्वैत अर्थात हम जब उपासना करते हैं सिव जी का उपासना करें चाहे किसी भी हमारा इष्ट का उपासना करते हैं तो वो उपासना से हमको जो भी भान होता है हम जो भी देखते हैं वो सब मन का ही कल्पना है अर्थात ये मन उसी प्रकार की देख के संतोष होता है उसको आनंद मिलता है इसी प्रकार की मनो उस प्रकार कल्पना करेगा वो करता है अगर वो कल्पित तो ही है शास्त्र में क्यों इतना उसका संविधान उपासना का महत्व उद्देश्य बताया गया है कहते कर्म का भी बात कहा गया है तो उपासना क्यों करना है कहते चित्त एकाग्र होने के लिए चित्त एकाग्र नहीं होगा तो वेदांत तो को ले करके हमारा ये बैठा है या नहीं हम बुद्धि में थोड़ा समझ जाएंगे Osionfish. किंतु द्वितीय क्षण क्या होगा ना हमारा चित्त एकाग्र नहीं एकाग्र नहीं अर्थात तो हमारे अंदर में जो डस्टबिन पड़ा हुआ है उसमें इतना ज्यादा विचार भरा हुआ है ये एक ही चित्त एकाग्र नहीं होना तो जब अंदर में बहुत ज्यादा नहीं है ऊपर में शांत रहेगा अंदर में अगर अग्नि अगिरी है हीता रहता है ऊपर में शांत नहीं रहेगा चित्त एकाग्र होना उपासना करने से इसका तात्पर्य होगा कि आपका अंदर से बहुत सारे सफाई हो गया सफाई तो हो गया तो अद्वैत तो विचार को लेकर के बुद्धि बैठा देगा नहीं तो अद्वैत तो विचार बैठेगा ही नहीं हम क्षण भर के लिए समझ जाएंगे बाकी तो जो ही ऐसा ही रहेगा ये जो आजकल हम कहते ना निष्काम होकर के कर्म करना नहीं उपासना करना नहीं केवल और सब अर्थात वेदांत तो सुन करके हो जाएंगे ये सब केवल शुष्क वेदांत तो हो जाता है वास्तविक घटता तो धीरे धीरे धीरे धीरे यही हो जाता है की अर्थात शुष्क वेदांति अर्थात बात तो खूब करेंगे और जब चलेंगे थोड़ा बहुत शास्त्रों का पढ़ेंगे विचार करेंगे कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा अनुभव आ ही जा सकता है और उसको सब बहुत बड़ा मानेंगे ऐसा हो गया ऐसा हो गया तो अर्थात कहेंगे कि यही अर्थात ये है तो कभी कभी तो एकदम तो आश्चर्य लगेगा कि इस प्रकार के किसी को हम बोल देंगे हाँ ये 20-25 साल पहले इस प्रकार ये आता था मतलब इस प्रकार अनुभव आता था बेहतर है उस समय नहीं लगना है बहुत आगे चलना है नहीं तो वो सबको मान लेते हैं ये सब बिल्कुल शुष्क वेदांत अर्थात तो मन को एकाग्र नहीं करते वहराग्य दृढ़ नहीं करते उपासना नहीं करते साधन से तुष्ट नहीं है और सोचे के खाली ये वे वेदांत तो हो जाएगा वो नहीं है ये सप्तदश तो कार्य का उच्चारण करेंगे अज्ञात ओम पूर्ण मत पूशिष्य